एक बंगला बने न्यारा एक बंगला बने न्यारा रहे कुन बाद दिशा एक बंगला बने न्यारा एक बंगला बने न्यारा सोने का बंगला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 बंगला बने बंगला बने हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और साहब नमस्कार के साथ आपको पहले सबसे तो एक बात ये बताऊ कि अभी पिछले कुछ घंटों पहले तक मैं इस उलझन में था कि यार इस हफ्ते बात क्या की जाए बस साहब भगवान कभी ना कभी आपका साथ देने दिन भर में एक बार ज़रूर आता है ये मेरा यकीन है हां हां मैं सही बता रहा हूं बाकी दिन के 24 घंटे में शायद एक बार एक मिनट ऐसा होता है कि आप भगवान से कुछ मांगिए और आपको फटाफट मिल जाता है ये वो खटाखट वाला फटाफट नहीं है ये सचमुच का फटाफट है तो साहब वो भगवान ने मुझको क्या किया कि भगवान ने सुबह उठते ही मुझे कुछ दे दिया और जानते हैं वो क्या था वो था हमारे एक वाट्सएप ग्रुप में एक परिवार की फोटो यानी कि वो 50 साल पहले के हम लोग एम के साथी उनमें से एक साथी ने अपने परिवार की फ़ोटो भेजी यानी कि वो उनकी पत्नी उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे और साहब वो फोटो जो थी देखते ही बहुत खुशी हुई अरे वो व्यक्ति जिनको 50 साल पहले एक एक नौजवान के रूप में में देखा था आज एक सीनियर की तरह नजर आ रहे थे और साथ में उनके हंसते मुस्कुराते बच्चे थोड़ी देर के बाद एक और फोटो एक और परिवार वैसा ही हंसता खेलता पर हाँ हमने सोचा यार इन परिवारों की तो प्रशंसा कर रहे हैं साथ में अपने परिवार की भी फोटो लगा दें भैया हम लगे ढूंढने आप विश्वास करिए हाल फिलहाल के परिवार की फोटो ढूंढना एक महती कार्य था बड़ा काम था सर तब उसी से मुझे यह एक पॉइंट मिला कि मैंने सोचा मैं आपके साथ साझा जरूर कर आप ये सोचिए सर कि ये परिवार जो हमने इतने वर्षों में बनाया पाला पोसा बड़ा हुआ एक परिवार बड़ा होने के बाद ग्रो कर दिया अब सब अपने अपने रास्ते ऐसा मौका कब आता है जबकि उस परिवार के सारे सदस्य किसी एक जगह इकट्ठे हों और अगर इकट्ठे भी हों तो सबकी एक साथ एक तस्वीर थी बस आप उस तस्वीर को ढूंढने में आप विश्वास करिए मुझे आज का पूरा दिन रह गया वो तस्वीर तो नहीं मिली मुझको तो नहीं मिली फिर उसके बाद मैंने ये चर्चा अपनी पत्नी से की उन्होंने भी अपने स्टॉक में ढूंढना शुरू किया और साहब उनके स्टॉक में वो फोटो एक मिल गई जो कि मैंने अपने उस ग्रुप में तो पोस्ट कर दी चलिए कोई बात नहीं फोटो पोस्ट हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं थी बात यह थी उस मुद्दे का मिलना यह उठता है कि मेरा तो परिवार भी छोटा सा है माता पिता है नहीं मैं पत्नी दो बेटियां और एक दामा अब साहब सवाल ये है कि हम पांच लोग ऐसे मौके कब आते हैं जब हम पांचों छत के नीचे इकट्ठा हूं या एक तक कैमरे के सामने खड़े हूं बहुत ही कम हम साहब हमने तो कोशिश की शादी ब्याह ये अवसर वो अवसर फोटो तो मिलना दिक्कत अलग काम है अब मैं आपसे पूछता हूँ आप बताइए आपका परिवार कब एक साथ एक जगह इकट्ठा हुआ अब देखिए साहब यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं पहली बात तो ये कि ये कि फैमिली फैमिली सिस्टम सिस्टम तो तो लगभग टूट सा चुका है है मेरी जानकारी जानकारी में अगर आपकी में फैमिली सिस्टम कहीं पर जिंदा तो जरूर साझा करिएगा मुझे बताइएगा मगर साहब ऐसे मौके हमने से हर एक व्यक्ति अपने अपने बच्चों को तुम आगे बढ़ो कोई बंबई जाओ कोई दिल्ली जाओ कोई बंगलोर जाओ कोई अमेरिका जाओ कोई जापान जाओ कोई कहीं जाओ जाओ आगे बढ़ो और साहब हम उसी के लिए उनको पढ़ाते लिखाते हैं बड़ा करते हैं उसके बाद होता यह है कि हम धीरे धीरे करके खाली हो जाते हैं बच्चे धीरे धीरे करके व्यस्त हो जाते हैं कभी उनको छुट्टी नहीं और कभी हमें फुर्सत हाँ ये होता है कि हम उनके साथ रहने जाएं या वो हमसे मिलने आए होता है परंतु ऐसे मौकों पर क्या क्या सब आते हैं हमारे एक मित्र हैं श्री कृष्णा जी वर्मा साहब कृष्णा जी वर्मा साहब अक्सर आप वो उनका उसका नाम है मुख पोथी बोलते हैं वो उसको यानी फेसबुक अक्सर वो फेसबुक पर कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें वो अपने परिवार का यानी कि उन दिनों का जिक्र करते हैं जब वो बच्चे थे हाँ बिल्कुल सही बात है अच्छा है वो जिक्र करते हैं उस जमाने के खाने पीने भोजन परंपराओं का इनका जिक्र करते हैं तो कृष्ण जी वर्मा साहब जब वो जिक्र करते हैं तो मैं तो साहब कहानी सुना पाता हूं, मगर लिखने में थोड़ा कमजोर मेरा हाथ थोड़ा तंग है लिखने में <coughs> सॉरी, माफ कीजिएगा, गले में फंदा लग गया था हाँ तो साहब वर्मा साहब जो लिखते हैं ना वो बेमिसाल वास्तव मैं समझता हूं कि यदि वो वास्तव में लिखने का काम पकड़ लेना तो क्या क्या नहीं लिख सकते हैं वो है मैं जब उनकी बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात तो तो सही कह रहे तो अभी वर्मा साहब ने एक छोटा सा लेख लिखा। उसमें उन्होंने किसी अपने भाई बहनों का सबका चर्चा किया और उसके बाद एक, एक, एक उसके साथ में लगाया जहा पर की उन्होंने बताया कि उनका पोता उनको देख करके कुछ सोच रहा है तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या सोच सोच रहे हो? उस पोते ने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये रहा कि और मेरी बहन जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो मेरे माँ बाप, बाप कितने एक्टिवेट हो जाते हैं यानी कि उनको कितना काम कितनी मेहनत करनी पड़ती है कोई टिफिन बना रहा है कोई बाल काट रहा है कोई कुछ कर रहा है यानी कि सबको अस्त व्यस्त हो जाते हैं आप लोग सात भाई बहन जब कहीं जब स्कूल के लिए तैयार होते थे तो आपके माता पिता पर क्या गुजरती साहब वर्मा साहब की बात सुनकर के मुझे पता नहीं वर्मा साहब ने क्या जवाब दिया ये तो मुझे वो अब बताएंगे शायद इसको सुनने के बाद परंतु जब ये जो बात कही गई ना ये सोचिए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ में हम कितना समय बिताते हैं और कैसे उनके साथ में हम लोग व्यवहार करते हैं बातचीत करते हैं इंटरेक्ट करते हैं अगर बैंक की भाषा में कहें और धीरे धीरे समय के साथ वो इंटरेक्शन की यादें हमारे साथ रह जाती हैं हमको मौका नहीं होता कि हम उसको यानी कि जो इवेंट हुआ था हम उस इवेंट में अगर हमने कुछ गलती की थी तो उसको सुधार सके इसकी गुंजाइश होती है तो साहब आज के बोलने का विषय जो था मुझे वहां से तो अब मैं अपने विषय पर आता हूँ मैंने ये देखा साहब कि हम लोग सामान सामान हैं और उस सौ बरस के सामान में हम कुछ सर्टेड एजम्पन्स कर लेते हैं वो एजम्पन्स मैं विशेष तौर पे परिवार के बारे में ही बात कर रहा हूँ वो एजम्पन्स करते हैं कि जब ऐसा होगा तब दो सौ गज का प्लॉट होगा उनका जब उन्होंने उसमें कमरे बनवाने शुरू किए तो वो कमरे उन्होंने उस हिसाब से बनवाए जिस हिसाब से उनके बच्चे थे यानी कि उन्होंने कहा ये बड़के का कमरा ये मंझले का कमरा ये मझली का कमरा ये छोटे का कमरा इस तरह से करके तीन चार पाँच कमरे बनवाए और फिर बोले कि अच्छा एक कमरा छत पे भी बना दो जहाँ पर कि गेस्ट या मेहमान आएंगे तो उनके लिए तो इस प्रकार से उस बड़े से घर में हवेली नुमा घर में उन्होंने पाँच छः सात कमरे बनवाए बेडरूम्स और वो बेडरूम्स की खिड़कियाँ कैसे होनी चाहिए दरवाजे किधर होने चाहिए हवादार होना चाहिए रोशनी वगैरह वगैरह एजप्शन क्या था एजप्शन ये था कि पाँचों बच्चे आएंगे चारों बच्चे जितने भी बच्चे हो दो तीन चार पांच जो भी रहे वो आएंगे और एक साथ आकर के उस घर में रहेंगे धमा होगी और उसके लिए उनको अपने अपने कमरे चाहिए उस कमरे में सामान चाहिए और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें साहब भगवान उम्र दे ये तो अच्छी बात है भगवान ने उम्र दी कम से कम मैं अपने लिए तो बहुत आभारी हूँ कि उम्र दी मुझको क्योंकि मेरे कुछ साथी जो बहुत ही करीब हैं करीबी थे वो जा चुके हैं बीच से दुनिया से तो मैं यही बताऊंगा कि साहब हमने देखा कि उन्होंने जब हमको अपना घर आज से 30-40 साल पहले दिखाया था ना तो इतने गर्व के साथ वो कमरे दिखाए थे वो घर दिखाया था वो आंगन दिखाया था वो घर कमरे आंगन पड़े न वो खुद वहां रहते हैं और न उनके बच्चे वहां कभी गए रहने के लिए मैं इस बारे में आपको यह बता दू हम, हमारा भी एक घर था हमारे पिताजी ने एक घर बनवाया और बहुत ही प्यार से उन्होंने उस घर में सब कुछ लगवाया यानी कि उस घर में हमारे घर में दो मंजिलें थी ऊपर और उसमें ये पहले से तय कर लिया गया था कि एक मंजिल भैया की एक मंजिल बेबी की यानी कि एक मंजिल मेरी और एक मंजिल मेरे भाई की और ये कहा गया कि चूंकि वो छोटा है तो उसको ऊपर वाली मंजिल दी जाएगी और तुम बड़े हो तुम्हें तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी यानी कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी उसकी कम रहेगी तो वो ऊपर वाले घर में रहेगा मैं नीचे वाले घर में रहूँगा और घर की मेनटेनेंस के लिए जो ऊपर यानी तीसरा मंजिल है वो किराए पर उठाया जाएगा उसके किराए से उस घर घर घर की मेंटेनेंस ये ये सब कल्पना थी आप जानते हैं कब बना ये घर उसी वर्ष बना था था उसी वर्ष वर्ष जिस मेरी शादी हुई तो घर तो लगभग उतना ही पुराना होना चाहिए था जितनी मेरी विवाहित जीवन की आयु हो परंतु वो घर हम एक दिन एक दिन मेरे पिताजी एक रात भी उस घर में नहीं सो पाए हमारी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि घर उनका था तो वो तो मतलब रह सकते नहीं रह। Ultimately, वो नहीं रहे अल्टीमेटली वो घर डिग गया और जिन्होंने खरीदा उन्होंने उस घर को तोड़ डाला नबू करके वहां पर एक नई इमारत खड़ी कर ली क्या सोचा था ऐसा होगा तो वैसा हो न ऐसा हुआ न वैसा हुआ अब साहब हम भी घर बनाया है ना हमने तीन बेडरूम का मकान लिया तीन बेडरूम के मकान क्यों लिया हमने कहा बच्चों की बात उतनी नहीं थी मगर ये था कि हमारे माता पिता आएंगे तो एक बेडरूम उनके लिए हमारी पत्नी के माता पिता आएंगे एक बेडरूम उनके लिए और एक हमारे लिए साहब हमारे माता पिता वो तो चले गए पत्नी के माता पिता में से पिता तो निकल गए माता जी बची वो कभी कभार आती हैं, रहती हैं, उनके लिए एक बेडरूम है परंतु जो तीसरा बेडरूम है वो खाली ही रहता है ये निमंत्रण है उन दोस्तों को बताने के लिए कि भाई कभी हैदराबाद आइए, तो जरूर आइए अब साहब सवाल ये है ऐसा होता तो वैसा ऐसा हुआ न वैसा हुआ कि तो ये तो एक तरफ की कहानी है अब दूसरे मुद्दा क्या है दूसरे मुद्दे में ये है कि कि अच्छा मान लीजिए आपने ये ना सोचा हो तब क्या होता क्योंकि मैंने वो परिवार भी देखे जहां पर कि ये उम्मीद थी कि बच्चे बड़े होकर काम करने चले जाएंगे परंतु कुछ ईश्वर की करनी ऐसी हुई कि बच्चे बच्चे काम काम काम करने करने नहीं नहीं नहीं जा जा तो अब ये बताइए क्या माता-पिता जिनके बच्चे काम करने नहीं जा या जिनको काम नहीं मिला और वो गत्वा अपने माता पिता के साथ ही रह गए क्या उनके माता पिता खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या उनको ये संतोष है कि ये मेरा बच्चा मेरे साथ ही रह रहा है मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई बहुत बड़े संतोष की बात है तो अब सवाल ये उठता है कि जिनके साथ में ऐसा हुआ यानी कि देखिए यहाँ पर मैं एक बात और बता। मेरे हिसाब से ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत अर्बन सेंट्रिक है यानी कि ये रूरल सेंट्रिक नहीं है क्योंकि गांव में शायद जहाँ पर जमीन से रिश्ता जुड़ा है वहाँ पर ऐसा होना थोड़ा कठिन होता है वहाँ पर लोग जमीन से जुड़े होने की वजह से आते रहते हैं यानी अपने घर में आते रहेंगे ये एक तरह का समझिए कि ये समझिए कि एक तरह का बंधन हो जाता है परंतु अर्बन सेंट्रिक परिवारों में ये बंधन होता नहीं अब सवाल यह है कि जहाँ पर कि माता पिता के साथ वो बच्चा या बच्ची रह रही है तो क्या माता पिता को ये इच्छा होती है कि वो यही रहता रहे अब ये भी एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था मैं तो आपको अपने बारे में बता सकता हूँ आप अपने बारे में बताइएगा हमसे तो ये कहा जाता था कि अगर पढ़ो लिखोगे नहीं तो यही पान की दुकान खोल के बैठना पड़ेगा हम सोचते थे यार कि पान की दुकान खोल के बैठना वो तो कोई बात नहीं पान की दुकान खोल के भी काम तो चल जाएगा मगर यार 24 घंटे बैठे रहना ये ये हमें थोड़ा मुश्किल काम लगता है पता नहीं था कि बैंक की नौकरी करेंगे वहां भी 24 घंटे बैठा ही रहना पड़ेगा हम सोचते थे कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें चलना फिरना होगा पता नहीं था कि बैंक की नौकरी करेंगे जहाँ पर बैठे बैठे ही जिंदगी गुजर जाएगी तो खैर सवाल ये उठा है कि मेरे कुछ मित्र हैं या मैं उन ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जहाँ पर एक या दो बच्चे शादीगाह भी नहीं हुआ और यानी लड़कियाँ भी घर में ही रह गई और लड़के भी घर में ही रह गए जिनको नौकरी या काम धाम नहीं मिला कुछ छोटा बोटा काम करते रहे वो परिवार भी बेहद दुखी है पर मतलब उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं मैंने उनके माता पिता को देखा है ये बातें करते हुए ये कहते हुए कि यार कुछ तो हो जाए यानी कि शायद वो ये समझते हैं कि जिनके बच्चे दूर चले गए वो अच्छा हो गया अब सवाल ये उठता है कि ये दो चीज़ें हैं जिन दो चीज़ों का हम अगर जो देखें तो इसमें कहीं मेल मिलाप होना चाहिए या तो मतलब ये तो दो रेल की पटरियां नहीं हो सकते ना कि इधर भी चलते रहे और उधर भी चलते रहे आखिरकार कहीं तो एक सामंजस्य का पॉइंट होना चाहिए जहां पर ये पता चल सके कि भैया अगर ऐसा होता तो अच्छा होता तो सब इस पे हमारी जब बात हुई हम अपनी पत्नी से बात कर रहे थे उनने कहा देखिए हर समय का न तो साथ अच्छा है न हर समय का अलगाव अच्छा हमने ये बात तो सही आपकी ना ऐसा अच्छा नहीं है मगर आखिरकार पाथ क्या है तो साहब उनसे बातचीत सोचते सोचते हमको हमको एक पाथ पाथ समझ में आया हमको ये समझ में आया कि एक ऐसा अवसर होना चाहिए जो पहले से निर्धारित हो यानी तय हो आपका कि साहब अच्छा हम मान लीजिए पंद्रह अक्टूबर को हम सब मिलें चार दिन के लिए दो दिन के लिए तीन दिन के लिए जो भी आप तय कर रहे और 15 अक्टूबर के इंतजार में आप समझिए कि नवंबर से लेकर के और अगले अक्टूबर तक का वक्त आराम से कट जाता है यानी कि कुछ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड अगर कुछ देखने के लिए होता है ना यानी कि कोई एक उम्मीद होती है तो वक्त कट जाता है तो साहब ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सब अपने अपने परिवारों के साथ ये तय कर लें कि हम किसी एक अवसर पर अवसर जरूरी नहीं कि वो अवसर कोई होली दिवाली दशहरा या इस तरह का कोई त्योहार हो जरूरी नहीं कि वो किसी का जन्मदिन या शादी या ऐसा कुछ अवसर हो किसी भी एक दिन कोई भी एक दिन जो म्यूचुअली कन्वीनियंट हम तय कर ली और उस दिन या वो कुछ दिन हम एक साथ गुजार सके शायद वो समय का लिए अच्छा हो जाएगा आपने बहुत से बहुत बार सुना होगा कि कई भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल पाते क्यों क्योंकि कोई कारण नहीं होता मिलने का ना कोई वजह नहीं होती फिर वजह ढूंढनी पड़ती है तो हिंदुस्तान में तो वजह बहुत अच्छी हो जाती है शादी ब्याह का जब अवसर आता है ना तो उसमें सारे रिश्तेदार आकर इकट्ठे हो जाते हैं ऐसा हुआ करता था अब आजकल भी ऐसा कभी कभार होता है मगर हमेशा तो नहीं होता तो उसके लिए क्यों ना एक ऐसा समय बना लिया जाए एक ऐसा अवसर निकाल लिया जाए ऐसा मेरा ख्याल है तो अगर हम लोग ऐसा कर सके तो शायद जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है और इस तरह की फोटोएं ढूंढने में पूरा दिन नहीं निकल जाएगा क्या कहते हैं आप सोचिएगा इस बारे में विचार करिएगा अच्छा साहब चलिए ये तो बातें हो गई इस पर आप विचार करेंगे आपको ये बता दें पिछले हफ्ते का जो गीत था वो था धरती कहे पुकार के फिल्म का खुशी की वो रात आ गई खुशी की वो रात आ गई कोई गीत बजने दो गाओ रे झूझ चलिए साहब धन्यवाद आपका आपने ये गाना गा सुना दिया नमस्कार और... नमस्कार लेकिन हम आपकी बात में भी कुछ कहना चाहते थे ओ, आप अपनी अच्छा, बात पूरी कर लीजिए तब नहीं नहीं मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस गाने को पहचानने वाले हमारे वही स्टैंडर्ड लोग मगर ये गाना थोड़ा मुश्किल पाया गया तो लोगों को याद नहीं आया हालांकि मुझे लग रहा था कि ये गाना इतना मधुर है कि लोगों को याद होगा मगर चलिए कोई बात नहीं <laughs> एक जमाने में हाँ, ये मगर ये गाना नहीं गाएंगे आप लोग और बोल रहे क्यूँकी ये गाना आपको मैं बताऊ मैं छपरा में नौकरी करता था और उस साल ये होता था कि ब्रांच से निकल के अपने घर तक पैदल जाता था उस रास्ते में पूरे टाइम किसी न किसी दुकान पर यह गाना बजता रहता था था। और पूरा गाना सुनने का अवसर मिल जाता नहीं था। ऐसा नहीं होता था, तो था पॉइंट जहाँ से हमने चलना शुरू किया वहां से शुरू होता था एक ट्रांसिस्टर रेडियो पे बचता हुआ सुनाई पड़ते पड़ते पूरे बाजार या मोहल्ला या गली वो वही गाना बजता होता था एक रेडियो स्टेशन पे सब लोग लगा के ट्यून करके, बैठे इकलौता ये गाना था जो जो सुनते रहते थे थे थे ना कर भी लोग भी हम याद हो गया टेप टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डर हुआ करते थे, लंबे लंबे आते नेपाल तेप से और आपको ये भी बता दें ये परदेसिया गाना सुन के हमारी बेटी इतनी छोटी थी ये बड़ी वाली मगर वो मटकना शुरू कर देती थी तुरंत तुरंत ये और एक वो हाँ आप ये मिलने की बिछड़ने की और बड़े घर बनवाने की इसकी सबकी बात कर रहे हैं तो दो प्रकार की मजबूरिया है जिन बिचारों को पढ़ा पढ़ा के कहा गया की नहीं कर लो नहीं तो घास छिलोगे नहीं तो पानी की दुकान कर वो नौकरी करने की या काम करने की या कमाई करने की मजबूरी में घर छोड़ के चलेंगे उनका बस जल्द तो वापस आके रहना पसंद करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि अब ना रहना पसंद करें क्योंकि उनकी अपनी कुछ आदतें बन गई हैं कुछ उनकी अपनी चॉइसेस हो गई हैं जो हो सकता है घर वालों से फर्क में इसी तरह से वो लोग जो लोग घर में रह गए उनकी भी मजबूरी हो सकती है कि भाई नहीं जा पाए बहुत कोशिश की बहुत हुआ किया नहीं जमा नहीं चल पाया तो मजबूरी में भी ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि भाई मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल सहानुभूति तो है हाँ, मैं केवल ये बात बोल रहा था कि ऐसा हाँ, होगा तो वैसा होगा हाँ, ये ये प्लानिंग जब हम करते हैं तो इसके हमेशा सच्चे हो जाए ऐसा कठिन है नहीं ये तो सचमुच में कठिन है है याद जब हम लोग घर लेने वाले थे तो हम लोगों ने कहा दो बेडरूम का नहीं तीन बेडरूम का लेंगे आ, तो दोस्तों का उन्होंने दो बहुत समझाया की दो से ज्यादा बेडरूम की तुमको जरूरत नहीं है तुम क्यों ऐसा कर रही हो तो हमने कहा अरे हम कैसे न सोचे भाई तो ऐसा हो गया तुम्हें थोड़ा एक कमरा बताया हम लोगो ने चलिए कोई बात नहीं वो कमरे में अभी दोस्तों का निमंत्रण दिया है ना देखिए आते होंगे कोई ना कोई तो बड़ी अच्छी बात है अच्छा साहब तो अब इस हफ्ते का गाना आपके लिए ये दे रहा हूं सुनिए ये बताइएगा कि कि ये गाना बेहद मशहूर है है और मुझे यकीन है कि हर सुनने वाला इसको सकेगा। मगर चलिए देखते हैं और बहुत लोगों के क्या कहते हैं उसको बहुत लोगों का परीक्षण भी हो जाएगा कि उनकी याददाश्त अभी कितनी तेज है। ऐसे सबको याद होगा आप ये ना टेस्ट लीजिए आप ओह अच्छा ठीक है तो चलिए एंटरटेनमेंट को आज के एंटरटेनमेंट को यहीं पर बंद करते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे इसी समय और तब तक के लिए आपकी अनुमति लेंगे आपने अपना समय दिया उसके लिए आपके आभारी हैं और साहब चलते हैं नमस्कार धन्यवाद नमस्कार इतना ऊँचा बंगला हो ये मनोगनिका इतना ऊँचा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 सुख जिसने विपत उठाई पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई